उपमानी पारणु श्रोत्रा चर्वा सर्वोपनिषद माहं ब्रह्म ब्रह्मया कलाते उोपन कर्मास्ते ओम छांद जो परिषद अध्याय चतुर्दश ख के प्रथम मंत्र जो प्रतिष्ठा आरंभ हुआ सांडिल्य ऋषि का अनुभव है सांडिल्य ऋषि आहसम सांडिल्य सांडिल ऐसा आएगा अंतिम में मंत्र आएगा शत्रु मंत्रेगा सामिल्य किसी का है खाना सर्वम खु इदम ब्रह्म ये जड़ चेतात्मक विधगत हमारे प्रत्यक्ष वो में है ये ब्रह्म है जगत कल्पित है, है। ब्रह्म उसका अधिष्ठान है उस चेतन में जगत कल्पित है कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त तो होता नहीं है जैसे रज्जु ने सर्पाधी का हमने देखा है वो सर्प एक अतिरिक्त तो नहीं है रज्जू ही है हमारे अज्ञान के कारण सर्प दिखता है सर्प बुद्धि होती है सर्प होता है तो जैसे मिट्टी में घट बुद्धि हमारी बन जाती है वास्तविकता मिट्टी ही हो घट मिट्टी ही है घट मान मिट्टी से आती है तो कुछ नहीं मिट्टी ही है स्थिति है तो ये जगत सारे के सारे इदम शब्द से प्रत्यक्ष जो जगत है वो ब्रह्म है जैसे कहा तलान शांत उपास आगे बताया ऐसी उपासना करें तज्जा तल्ला करे तदा तीन दृष्टि रखना वो ब्रह्म से है जगत कल्पिक पशु अधिष्ठान से उत्पन्न होना है रज्जु में सर्प जो दिखता है रज्जु के कारण ही होता है रज्जु उसका अधिष्ठान है ऐसा ही तज और जब कल्पित वस्तु का लय होगा तो अधिष्ठान में ही होगा तल है ये कि जगत ब्रह्म में लीन होना है सुशुक्ति आदि देखा जगत का अभाव हो जाता था वही ब्रह्म में लीन हो जाता है ऐसा देखा, और तद अना उसी के पूरे चेष्टित होता है क्योंकि कल्पित वस्तु अपने उपादान कारण को कार्य जो होता है उपादान कारण से उत्पन्न होता है उपादान कार्य में लीन होता है उपादान कार्य में चेष्टा करता है तीनों अवस्था उसी में है इसलिए शांत होकर उपासना करे कहा शांत क्यों ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है द्वैत देवता नहीं है जब द्वैत नहीं तो राजदोष नहीं है राजद्वेश के कारण हमारे चित्र चंचल होता है राजदोष नहीं आएगा तो राजदोष रहित होकर उसका चिंतन करे उपासना करे तो आगे कहते हैं अस खलु क्रतुभय पुरुष है क्रतुभय पुरुषों ने कहा जीवात्मा है न पुरुष हमारे जीवात्मा ये जीवात्मा जो है निश्चय निश्चय निश्चयात्मक है कहीं न निश्चय कर लेता है कुछ न कुछ निश्चय करके बैठा हुआ होता है तो यथा लोके यथाप्रतुर भवती यथाप्रतूर अस्विन लोग भवती ये शरीर में जैसा निश्चय वाला जीवात्मा होगा मैं मनुष्य हूं ये भावना में रहेगा तो मनुष्य ही होगा मैं ब्रह्म हूं यह भावना निश्चय करेगा तो ब्रह्म ही होगा यथाप्रतुर अश्विन लोके भवती लोकमाने इस शरीर में इस जीवात्मा जैसा निश्चय वाला होगा तो निश्चय तथा तथे प्रत्यय भगवती यहां से मरने के बाद वही बनेगा होगा अथा स्रतुम कुरु इसलिए वह निश्चय करे उपासना यही निश्चय करना ये जगत तज्जा है तल है तद अना है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है यही निश्चय करना यही उपासना है ये कहा कुछ भाष्य हो गया आगे टीका है ये जो कब तक उपासना करे उपासना भी कब तक करना निश्चय कब तक करना ये संज्ञा कालम प्रत्यम आवर्त ये जगत तज तल तज अनह ब्रह्मजय है ब्रह्म है ब्रह्म भी स्थित है ऐसा कब तक ये ये वृत्ति को कब तक बनाना है ये उपासना कब तक करनी, ये प्रश्न आया कि कियतम कालम प्रत्ययम आवर्त ये प्रत्येक मनोवृत्ति को मनो उपासना कब तक करे तज तल तद इस प्रकार कब तक करे ये आकांक्षापूर्वक होते हैं आकांक्षा पूर्वक कब तक उत्तर देते हैं देखो भोजन कब तक करना है एक प्रश्न उठता है कब तक करना भोजन जब तक तो तृप्ति नहीं होती है दो ग्रास में तृप्ति हो गई तो भोजन बंद हो गए जितने अपने अभिष्ट हो उतने खाने का तृप्ति हो गई भोजन बंद उत्तर होगा इसी प्रकार यहां तत्व निश्चय पर्यतन जब तक निश्चय निर्णय नहीं होगा ये जगत ब्रह्म है ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक तो चिंतन करेगा उत्तर देना है तत्व तो निश्चय पर्यतम दर्शे ये जगत तज और ऐसा है ये वृत्ति कब तक ये वृत्ति बनाई कब तक करे तो उत्तर देते हैं तत्व निश्चय पर्यतम जब तक अधिष्ठान रूप से निर्णय नहीं होगा तब तक तत्व निश्चय पर शुभ व्यवहित वाक्य में अवतार बीच में छोड़ करके अंतिम के साथ पहले करना करना चाहते हैं माने सर्वम सर्वो खुल ब्रह्म तला शांत उपासित अर्थ हो गया अब आगे बीच में छोड़ करके अंतिम के साथ यह संबंध करते हैं उपासित का संबंध करना चाहते हैं सकुम पूर्वी तक के साथ इसमें पहले व्यवहित संबंध दिखाते हैं बीच का भाग का बाद करें ये कहा कथम तो वो चिंतन किस किस प्रकार कब तक करें प्रश्न आया कैसे करें तब तो कहते हैं क्रतुम या ऐसा कुर्बी था अंतिम वाक्य है उसके साथ संबंध करके बताया जाए क्रतुम कुर् निश्चय करे बस जब तक निश्चय में हो तब तो तक वृत्ति चलाते चला रहे क्रतु मने नि शब्द का अर्थ है निश्चय है यागादि को भी कर्तु बोलते हैं किंतु ये यहाँ कर्तु का अर्थ यागादि नहीं निश्चय है ये निश्चय करना है कि जगत तज्जा है तल्ल है है उससे अतिरिक्त नहीं है ब्रह्म से अतिरिक्त ये जगत नहीं है ब्रह्म में कल्पित है जगत इसलिए एक ब्रह्म ही होगा एक अभिवादित ब्रह्म ही होगा ये निश्चय करना है क्रतु कुर क्रतु मन निश्चय अद्यवसाय अध्यवसाय निश्चय पर्याय वाचक शब्द है परतु शब्द कहते हैं हाँ निश्चय करना है एवं बस ये ऐसा ही है तज्जा तल्ला तज हना यही है बस ये जगत परमात्मा जैसे उत्पन्न है तो परमात्मा ही है जैसे मिट्टी में उत्पन्न घट वित्तीय ही होता है तंतु में उत्पन्न पट तंतु ही है तंतु से अतिरिक्त नहीं है तंतु ही है ऐसा निश्चय करना तो वाचार अम विकारो नाव अध्यम सत्य वागे सचे अध्यय में बताएंगे जो कार्य करके जो बोला जाता है वेदांत मानी परिणाम बाद में नहीं चलता विवर्त बाद में चलता है कार्य करके जो बोलते हैं जैसे घट पट इत्यादि हम बोलते हैं व्यवहार करते हैं किंतु तो शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता घट शब्द का प्रयोग हो रहा है किंतु तो ढूंढने पर मिट्टी मिलती है घट मिलता ही नहीं पट शब्द का प्रयोग हो रहा है किंतु ढूंढने पर यहाँ तंतु मिलना है मिलना है तो कहा कि व्यवहार दृष्टि अलग है और वैचारिक दृष्टि अलग है विचार दृष्टि से जाते हैं तो कारण दृष्टि हो जाती है कारण दृष्टि जगत का कारण तो ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म ही है जगत यही सिद्ध हो जाता है, है। तो क्रतुम पूर्वी कहा क्रतुम निश्चय अत्यवसाय निश्चय करना कैसे निश्चय करना एवं बस यही है नान्य था अन्य प्रकार में व्यवस्था यही ऐसे निश्चय यही है अन्य नहीं अन्य प्रकार नहीं अभिचल प्रत्यय एक विचलित प्रत्यय नहीं ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है यही है अन्य नहीं ऐसा निश्चय कर जगत नहीं ऐसा निश्चय कर तम क्रतुमित उस क्रतु को करे सतुम कुरता है माना उपासित हमें विवाहित में संबंध है मान उपासित का अंतरबित है ऐसे निश्चय करे ये जगत ब्रह्म ही है क्यों तज है तल्ला है ताला है। ये कारण है इसलिए ब्रह्म ही। ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है एक विवादित ब्रह्म ही सिद्ध होता है ये निश्चय करें अब प्रश्न होता है किम पुनः क्रतु कारण कर्तव्य प्रयोजन इसका फल प्रयोजन क्या होगा हम निश्चय करेंगे हमें क्या मिलेगा ये जगत ब्रह्म है ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है विवर्ध भाव को लेकर निश्चय करेंगे तो हमें क्या प्रयोजन सिद्ध होगा प्रश्न है कितव्य प्रयोजन इसका कार्य जो प्रयोजन कर्तव्य कार्य होता है जो कार्य फल प्रयोजन क्या सिद्ध हो? होगा निश्चय करने से क्या मिलेगा हमें एक दूसरा कथम बात कर्तव्य किस प्रकार करना चाहिए उस निश्चय को साधन क्या है उसका करने का कर्तुकर्णम्रे अभिप्रेता सिद्धि साधन कथम और निश्चय करना हमें जो इष्ट वस्तु के सिद्धि के साधन कैसे होगा एक तीन प्रश्न है प्रतिपादना अथ इत्यादि ग्रंथ इसके प्रतिपादन के लिए अथि ग्रंथ है अथ क्रतु कर्तुम पुरुषो यथा क्रतुरअस्म लोक तथे ये आगे मनोवयासारे ग्रंथ ये ग्रंथ उसी के लिए है ये तीन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आगे ग्रंथ है क्रतु कर्म से क्या प्रयोजन सिद्ध होना एक क्रतुकरण का साधन क्या है कर, किस प्रकार करना चाहिए क्रतु को एक प्रकार के विषय में और क्रतुकरण से अभिप्रेता सिद्धि के साधन कैसे बनेगा ये तीन बातें को बताने के लिए आगे ग्रंथ तो है अथ खलुति हेतु अर्थ है यहां कहते हैं एक अथ खलु दो बार आया पहले आया अथ सर्वम खलूद्रम खलु शब्द है अथ खलू क्रतु वय पुरुषा है भी है अथ खलुतु अर्थ में हेतु अर्थ में अथ मैं अस्मात यहाँ अथ खलू का अर्थ है ये यहाँ आया हुआ इसमें कारण क्रतुमय क्रतु प्राय अद्यश अयात्मक पुरुषो जीव है जीव ये जीव जो है निश्चयात्मक होता है कहीं ना कहीं निश्चय करके बैठता है अनिश्चित नहीं होता किसी न किसी वस्तु में निश्चय है इसका या तो संसार सत्य है निश्चय है या संसार मिथ्या है निश्चय है जो भी एक निश्चय है हैलुका अर्थ इसमार्थ क्रतु क्रतु प्राय प्राय निश्चयात्मक होता है जीवात्मा पुरुष जीवात्मा मैंने अद्य वसात्मक निश्चयात्मक होता है पुरुषों मैंने जीव ये जीव ऐसा है यथारतुर्दिशा प्रति जिस प्रकार के निश्चय होगा इस शरीर में रहते हुए अभी अभी मनुष्य शरीर में बैठा है जैसा निश्चय होगा इसका यथाक्रतुर् मैंने याद प्रतुर्प प्रतुर, अश्य इस जीव का जैसा कर्तु होगा सोयम यथा क्रतु तो यथाक्रतु बहुमी समझ करेंगे तो जीव हो जाए जैसे संकल्प हो जाते निश्चय वाला होगा यथा अध्यवसायो याद निश्चय अश्विन होते जिस प्रकार का निश्चय होगा अध्यवसायो निश्चय जैसा निश्चय वाला श्लोक में होगा माने जीवन जीते जी यह पुरुष में यह शरीर में रहते रहते जीते जी जीव जैसा निश्चय वाला होगा मैं ब्रह्म हूं निश्चय वाला होगा तो आज परम हो हो। हो, तो ही होगा वो मैं मनुष्य हो बुद्धि रहेगी तो मनुष्य ही होगा तथा ये तो असमान देहा प्रेत का होगी जैसा निश्चय वाला शरीर में है उसी प्रकार मर करके मरने के पश्चात देहांतर में तथा भविति उसी प्रकार हो जाएगा ई तो प्रेत के यहां से निकल कर तथा भवती वैसे हो जाएगा जैसा निश्चय वाला भी होगा वैसे होगा क्रत अनुरूप फलात्मको भगवती है जैसे निश्चय है उसके अनुरूप फल वाला होगा निश्चय जैसा बनाया हुआ है वैसे होगा आगे एवं भी तथा शास्त्र जैसा निश्चय वाला होता है वैसे ही व्यक्ति हो जाता है आगे जाकर के इसके लिए शास्त्र देखा शास्त्र से देखा है इसी प्रकार के बातें शास्त्र को दुष्टम क्या शास्त्र गीता शास्त्र देखा कहते हैं एम एम बाप स्मरण भाव तेज दंते तमे वैतिक सदा तथा गीता के अष्टम अध्याय में कहा है स्मरण भाव जिन जिन पदार्थों का चिंतन करते हैं अंतिम समय में चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है अंतिम समय में तो आगे कालांतर का। में वही बनेगा क्यों सदा तक निरंतर उसी में रंजित था वो इसलिए वही चिंतन आया आगे वही बनेगा ऐसा कहा कहामेम बाब स्मरण भावन तेजस्वी इत्यादि कहा शास्त्र ऐसा शास्त्र है तो यहां जैसा संकल्प निश्चय वाला होगा वैसे आगे होगा मैं ब्रह्म हूं निश्चय वाला अभी रहेगा तो आगे ब्रह्म ही होना उसने और मनुष्य अब यह भावना बनाए रखे तो मनुष्य ही होगा जैसी भावना होगी होगा ये तो एवं व्यवस्था शास्त्र दृष्टा ऐसी व्यवस्था शास्त्रों में देखा है शास्त्र के द्वारा ऐसी व्यवस्था देखी गई है जैसे निश्चय वाला योग में होता है शरीर में होता है दीवात्मा वैसे आगे होता है गीतागा अष्टमध्य अध्याय प्रमाण तो है कहा, अतः स एवं जानम क्रतुम पूर्वी तैसा जानता हुआ जैसा निश्चय वाला होता है वैसे आगे होना ऐसे जानता हुआ, जानने वाला देती क्रतुम पूर्वी मान निश्चय करे मैं ब्रह्म हूं यह निश्चय करे जगत नाम तो कोई जगत में शरीर भी अलग हो जाता है उसमें शरीर बचता नहीं है यहाँ दो पदार्थ होते हैं एक तो अहम ब्रह्म होता है बाकी शरीर मन इंद्रिया से जगत को में मे ये सब उसी में कल्पित है जैसे जगत कल्पित शरीर भी कल्पित मन भी कल्पित बुद्धि कल्पित सब कल्पित है कोई अधिष्ठान चेतन दोस्त है जड़ चेतन तो सब के सब उसमें कल्पित है ऐसा निश्चय करे यादृशम कृतु बखाओ जिस प्रकार के कर्तु को बताएंगे हम कैसे विषय करना चाहिए आगे बताएंगे कहा बताएंगे अगले मंत्र में आएगा मनोभव इत्यादि प्राण शरीर उपाय इत्यादि आएगा इसका गुण का विधान चिंतन करना चाहिए इस गुण का विशिष्ट करके वो आत्मा का चिंतन करना चाहिए ऐसा होगा निश्चय जैसा करना मनोवयाद निश्चय करना है ये निश्चय करना है कहाता एवं शास्त्र प्रमाणात्ते क्रतु हम लोगों फल जिससे देखो शास्त्र प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि निश्चय के आधार पर फल मिलता है यम एम बाप स्मरण भावम तेज कलेवरम ये ते कले शास्त्र है शास्त्र प्रमाण से निश्चय होता है फल जैसा निश्चय करेगा क्रतु का अनुरूप फल होता अतः स क्रतु कर्तव्य इसलिए निश्चय करना चाहिए अभी से निश्चय कर लेते हैं उपासित इतव कर्तुम कुर्वित अने व्यवहित संबंध इति योजना है उपासित पद पूर्व में है और सर्तुम कर्तव्य अंतिमित अंतिम है उपासिता और कर्तुम पूर्वी तक का साथ अन्वय करना एक बनाना कहा ये संबंध लिखा कृत अनुष्ठान से फलम पृछते हैं निश्चय रूपी जो अनुष्ठान करना या है अनुष्ठान क्या करना है उपासना क्या करनी निश्चय कर कि जगत ब्रह्म है ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं जगत माने शरीर भी उसमें आया है चेतन से अतिरिक्त जो वस्तु है सारे जगत गोटी में सब उसी में तु अनुष्ठान से फल प्रेषण भी क्रतु का अनुष्ठान करना निश्चय करेंगे हम तो क्या फल मिलेगा क्योंकि प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तते किसी की भी प्रवृत्ति होती है पहले प्रयोजन देखा है वहां जाने पर ये मिलने वाला है तब तो, तो जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा प्रवृत्ति बाद में होती है पहले प्रयोजन भी फल दिखता है प्रयोजन अनुद्देश्य प्रयोजन उद्देश्य किए बिना मंदो न प्रवर्तित बुद्धिमान की प्रवृत्ति क्या होगी मंदबुद्धि वाले की प्रवृत्ति नहीं होती है तो यहां भी प्रश्न होता है कि कृतु अनुष्ठान से फलम पृथक ये जो निश्चय रूपी अनुष्ठान करना आया है यहां इस सारा ब्रह्मा ये सारा जगत ब्रह्म यह ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है क्यों तजा तल्ला आना होने के कारण ऐसा निश्चय करना है तो निश्चय का फल क्या मिलेगा हमें हम निश्चय करेंगे समय लगेगा तो फल क्या मिलेगा प्रश्न आए तो गा? एक प्रश्न करता है कि पुनः क्रतुकरण कर्तव्य प्रयोजन हम ये जो निश्चय करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है संपूर्ण जगत तो ब्रह्म है समझना है निश्चय करना है तो इसे क्या प्रयोग कर सकते होगा ठीक है तथा क्रतुकरण के न प्रकार और किस प्रकार से करना है फल क्या मिलेगा दूसरा है प्रकार किस प्रकार से करना है निश्चय केन न प्रकार प्रश्नांतरण दर्शन थी दूसरा प्रश्न ले जाते हैं कथम व कृतु कर्तव्य किस प्रकार से कृतु करना चाहिए क्यों करना चाहिए फल क्या मिलेगा एक प्रश्न दूसरा प्रश्न किस प्रकार से करना चाहिए तीसरा प्रश्न होगा ब्रह्म साधन क्रतु कर्ण से फल प्रश्नों ने दिया क्या नहीं संका करते हैं संग सिद्धांती सिद्धांतर बोलते हैं ब्रह्म भाव का साधन है कृतु करना यदि निश्चय करेगा तो ब्रह्म हो जाएगा मैं ब्रह्म निश्चय करेगा तो ब्रह्म हो जाएगा यदि सिद्धांत की से बोले तो पूर्वाधिक बोलेगा ब्रह्म भाव साधनत्तुकरण निश्चय करना ब्रह्म भाव ब्रह्मत्व तो की साधन है वो इसलिए करना है फल प्रश्न होना फल विषय प्रश्न नहीं होना चाहिए ये सिद्धांतिकोर से बोले तो पूर्वाजी बोलता है क्रतुकरणम से अभिप्रेता सिद्धि साधन कथ ये जो निश्चय करना है अभिप्रेत अर्थ ब्रह्म भाव को प्राप्त होना कैसे बनता है इसके लिए प्रश्न करता है अर्थ से प्रतिपादनाथ इत्यादि ग्रंथ अथ खन कृतम हो पुरुष है क्या हैं है ये की शंका है जीव कभी ब्रह्म तो हो नहीं सकता है क्यों नहीं जीव से स्थित नष्ट्य बात पूर्वपाक्ष पुरु, की शंका यही है जीव जीते जी भी मर, मरने के बाद भी ब्रह्म होना संभव नहीं है जीते जी तो जीव रहेगा ही मरने के बाद तो मरी गया क्या रहे उस राही नहीं क्या ब्रह्म बनेगा जीते जी भी और मरने पर भी ब्रह्म नहीं हो सकता भैंस को गाय बनाना ही संभव है जीते जी भी गाय भैंस गाय को भी बनेगी नहीं बन सकती अब भैंस मर गई तो गाय कहां बनना होगा? जीते जी भी नहीं हो सकता भिन्न वस्तु भिन्न देश से हो सकता है जीते जी भी नहीं हो सकता मरने पर भी नहीं हो सकता यही पूर्वी का कहना है जीव ब्रह्म नहीं हो सकता इसलिए तो तुझा जीव की समान कहीं ये जीव ईश्वर की समान हो सकता है बोल दिया है नहीं जीवस्य से ये जीव रहते रहते भी माने जीवत्व भाव होते हुए ब्रह्म तो हाँ नहीं हो सकता नष्ट सेवा नष्ट भी हो गया जीवत् तो नष्ट हो गया तभी ब्रह्म नहीं हो सकता तो नष्ट ही हो गया यही है नहीं जीवस्य से हितस्य नष्ट सेवा सद्भाव संभव सद्भाव माने ब्रह्म भाव सत माने ब्रह्म ब्रह्म भाव होना संभव नहीं ये पूर्वादि की शंका यही है कैसे जीव ब्रह्म बनेगा निश्चय करने से माने दूसरे व्यक्ति निश्चय कर दे मैं अमुक हूं ऐसा थोड़ी हो जाएगा ऐसा नहीं होता ये पूर्वादी का कहना है सिद्धांत भी उत्तर देते हैं क्रतुकरण से इधम प्रयोजन ये बात सारे बताने के लिए आगे का क्रंथ है एक निश्चय करने का ये प्रयोजन है ये बताएंगे क्रतुकर्ण प्रयोजन मानी ब्रह्म भाव को प्राप्त तो होगा निश्चय करने से एक प्रयोजन होगा ये सिद्धांतिका है क्रतुकरणम से इधम प्रयोजन निश्चय करने का यह प्रयोजन है और सच क्रतु एवं क्रियते थे और ये क्रतु इस प्रकार करना चाहिए मनोमयारी गुण का आधान करके करना चाहिए अगले मंत्र में आएगा मनोमयारी गुण का आधान करने का तत्कर्ण अनैया रितिया और वो क्रतुकरण इस प्रकार से करना चाहिए ब्रह्म सद्भाव साथ क्रतुकरण इस तरीके से करने से ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा करायेगा इत्याते सारे अर्ध विषयों का प्रतिपादनाथम ये जो प्रतिपादन करने के लिए आखंड समातेर अथा इत्यादि उत्तरों ग्रंथ आदि चार मंत्र है इसमें खंड समाप्ति तक मानी चार मंत्र के अंतिम तक एक ग्रंथ है ये तीन बातों को पुष्टि करना चार मंत्र है इस खंड में हाँ। तो सभी मिल करके सिद्ध करना है तो एक तीन बातों को सिद्ध करना है कर्तु करने से एकदम प्रयोजन होंगे इसको तो कर्तु निश्चय करने का प्रयोजन तो प्रयोजन बदलाना है और वो क्रतु इस प्रकार करना चाहिए किस प्रकार करना है और उस क्रतु के इस तरीके से करने से ब्रह्मभाव सिद्ध कर देता है ये बातें बतानी है जिसके लिए आगे के है बता रहे इत अर्थ से इसलिए से ने कहा इसी बात को इत्य अर्थ से प्रतिपादनाथम अथ इत्यादि ग्रंथ ये बातों को प्रतिपादन करने के लिए अथ क्रतु क्रतुमय पुरुषो पुरुषो इत्यादि वाक्य है कहा टीका मिलने अथ खलु इतर पूर्ववत खलु शब्द अथ शब्द के टीकाकार कहते हैं दो अतः और खलू दो है खलु शब्द तो पहले जैसा है बाक्य अलंकार के लिए पहले भी खलू आया था सर्व खलु पुरुष पुरुषो क्रतुमय पुरुषो आया है तो यहाँ भी अतः शब्द शब्द वही साइया बाकी अलंकार के लिए अथ खलुत्र अथ खलु क्रतुमय पुरुषो इसमें आया वो अर्थघम शब्द है पूर्ववत खलु शब्द खलु शब्द तो पहले जैसा ही है पहले वाक्य अलंकार के लिए बोला था। भी वाक्य अलंकार के लिए अर्थ शू हेतु अर्थ जो अर्थ शब्द आया वो यस्मात् हेतु बनेगा हेतु अर्थम है कहा इत हेतु रूपम अर्थम इसमें जो हेतुस्वरूप अर्थ है उसको बताते हैं इत हेतु रूप अर्थ का व्याख्या करते यस्मात इत्यादि भाषी कहा इसी यश्मा जीव जीव जो है कृतुभय संकल्प भय है संकल्प प्राय है संकल्प प्राय है कर्तु प्राय कर्तुभ कर्तुप्राय अद्यवसायत्मको जीव, जीव हो पुरुषो जीव ये जीव पुरुष मानी जीव यहां आयो हुआ मंत्र में आए हुआ पुरुष होती जीव ये जीव निश्चियात्मक होता है प्राय कुछ कुछ निश्चय करके बैठा होगा गलत निश्चय आएगी सही निश्चय बात अलग है अपने ढंग का निश्चय इसका होगा ऐसा है जिसे करना ही है जिसे करने का बात है तो मैं ब्रह्म ऐसा जिसे करे क्यों तज ताला, तादानोंन से ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं ये सिद्ध होता है ब्रह्म से उत्पन्न है सारा कल्पित है जगत जगत की सत्ता को सत्य नहीं मानते वेदांत मानता विवर्त मानता है, है। न होता हुआ भाषण वास्तव वस्तु कुछ और है रूपांतर से दिखना यह विवर्त होता है रूपांतर में दिख रहा है ब्रह्म जगत रूप में दिख रहा है होती है रज्जु सर्व रूप से दिखता है ये तो भ्रम है किसी को कुछ मान्यता है ऐसा है यदा अथभ्य पुरुष अथवा अथवा अथ खलु पुरुषो क्रतु पुरुषो यहां तक का ग्रंथ पूरा ये चार शब्द मिलाकर अथ इतभ्य पुरुष अथ खलु कर्तुषा शुर के हेतुअर्थ यस्मा उत्वा तमें हेतु दर्शी देखा यस्मादर्शक इत्यादि यहा क्रतु अस्मदस्ता तस्द द्रष्ट्य भाष्य में जो यहा क्रतू रहे न उसके आगे तस्मा शब्द लगा यस्मा क्रतुमय पुरुष इदिख यहा क्रत याद इत्यादि बात तस्मा हो जाए तस्मा अश्विन लोके की श्रुति में आ रहा है व्याथ इस लोग में जैसे क्रतु वाला होगा यथा क्रतु अस्विन लोके भवती इस शरीर में रहते रहते जैसे निश्चय वाला होगा लोकमान्य शरीर वैसे ही मरने पर वैसे हो जाएगा इस श्रुति को व्याख्या करते हैं कहा इसकी व्याख्या करते हैं जीवन यह पुरुषों को भवती अश्विन लोग जीवन जीते जी यहाँ पुरुष जीव होता है जैसा निश्चय वाला होता है कहते हैं यह वर्तमान देहे जीवन सनि आवती यह मानी वर्तमान शरीर में जिस शरीर में बैठा है उस शरीर जैसा निश्चय वाला होगा वैसे आगे होगा ऋतुकरण न किम कर्तव्य फलम इति प्रश्न व्याच है ऋतुकरण से क्या कर्तव्य पर फल क्या मिलेगा ये प्रश्न को व्याख्या करते हैं तथा तो इत्यादि कहा तथा तो इतो अस्मा देहात्ती मृत्यु देखो क्र निश्चय का निश्चय होगा जैसे यहां निश्चय किया वैसे ही होगा आगे जाकर के शरीर नष्ट होने के बाद वैसे ही बनेगा वो स्थिति होगी टीका थी। टीका भी कहता है <laughs> क्रतु अनुरूप फलात्मक पुरुष से मृत्यु में निश्चय के अनुरूप फलस्वरूप होता ही जी जैसा निश्चय करता है वैसे भविष्य में हो जाता है इसके लिए स्मृति का संवाद करते हैं गीता का अष्टम अध्याय ला करके संवाद कराते हैं कहा एवं ही ये तत्शास्त्र तो दृष्टम मान निश्चय के अनुरूप फल शास्त्र से देखा गया है जैसा निश्चय करता है व्यक्ति वैसे हो जाता है शास्त्र से फल देखा है ये कहा ठीक शास्त्र में उदाहरण दी शास्त्र का भी उदाहरण देते हैं गीताष्ट में स्मर भाव तेज पंडे कई सदा तस्मा सर्वेश्स मयो बुद्धि जैसे जैसे चिंतन तत्व अंतिम समय में जैसे चिंतन करेगा अंतिम समय में चिंतन वही आएगा कि जीवन भर का चिंतन चलता हो ड्राइवर को रात में स्वप्न में गाड़ी चलाते ही दिखाई पड़ता है वही संस्कार उसके पास है पुलिस को रात में स्वप्न में डंडा चलाता ही दिखाई पड़े क्यों संस्कार वही है जागृत के संस्कार जो होगा वही संस्कार स्वप्न में आते हैं तो अंतिम अवस्था में जीवन भर का जो संस्कार होगा वही तो जगेगा अगर जीवनभर भगवत चिंतन चला तो अंतिम प्रभव चिंतन ही आएगा अगर जगत चिंतन चलता हो तो अंतिम में जगत चिंतन ही आएगा जब मैं बात स्मरण भाव तेज तेजम ते कले कर शरीर जैसे जैसे चिंतन करता हूं अंतिम समय में थोड़ी बात तो वैसे हो जाएगा ये कहा अब प्रश्न उठेगा कि अभी तो क्या कर रहा है अंतिम समय में चिंतन करेंगे तब तो अच्छी बात है अभी तो विषय वो भी करें जब अंतिम समय आ जाएगा डॉक्टर बोल देगा उसके बाद भगवत चिंतन करेंगे नहीं हो नहीं सकता है क्यों सदा तथा प्रभावित आया वो चिंतन वही जो संस्कार से संस्कारित होगा वही आएगा उस काल में निरंतर जो चिंतन चला होगा पूर्व का वही चिंतन आएगा इसलिए अभी से शुरू करोगा दस मात सर्वे सुबह इसलिए सभी समय में मेरा चिंतन करते रहना और ये जो व्यवहार द्वंद्व है ये भी करते रहना व्यवहार तो, तो चलेगा ही शरीर की यात्रा भी सत्या प्रसिद्ध था कर्मा कृतिया तो तुम्हारे शरीर यात्रा नहीं चलने वाली कुछ कर्म नहीं करो तो कुछ तो कुछ तो करने पड़ेगा जीवन प्राण रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा शरीर यात्रा जितना प्रसिद्ध कर्म रहा है तो मां मनुष्य बरह मेरी चिंतन करना निरंतर मेरे चिंतन करते रहना और साथ साथ युद्ध जो द्वंद्व युद्ध है व्यवहार ये भी करते रहना मयर की तो व्यवहार करो किंतु मन और बुद्धि को मेरे में अर्पित कर देना मई अर्पित बुद्धि मां में वैश्य से वो ऐसा करोगे तो मेरे में प्राप्त हो जाओगे इसमें कोई संशय नहीं ऐसा आया है ये कहा शास्त्र उदाहरण दे दिया कहा आगे कहते हैं कथम वा कृतुम कर्तव्य है कर प्रश्न प्रत्याहत किस प्रकार से करना चाहिए इसका उत्तर देते हैं यतः इत्यादि यथा एवं व्यवस्था शास्त्र दृष्टा अतः स एवं जानुम क्रतुम गुरश क्रतुम पक्षा यह व्यवस्था शास्त्र में देखा गया है जैसे चिंतन करता है वैसे भविष्य में हो जाता है इसलिए जैसा निश्चय वाला होगा वैसे भविष्य में बनेगा इसलिए क्या करना यह सब विषय इस प्रकार की बातों को समझता हुआ जानवन माने समझता हुआ जैसा निश्चय वाला व्यक्ति होगा भविष्य में वैसे बनेगा ऐसे जानता हुआ कर्तुमित मैंशन कर्तुम कक्षा में तम कर्तुमित वो को करना जो कर्तुक तो मैं बताऊंगा क्या कर्तु बताएंगे आगे मनोमय प्राण शरीर भाव रूप सत्य संकल्प आकाश आत्मा इत्यादि बताएंगे उसमें आधान करेंगे तो उपासना है चिंतन है ये कहा कृत <coughs> अनुरूप फलात्मक पुरुषो भवती एवं रूपा व्यवस्था ये व्यवस्था क्या है शास्त्र व्यवस्था जैसे निश्चय होगा वैसे आगे बढ़ना है फल वैसे मिलना उसको ये शास्त्र की व्यवस्था है गीता में प्रमाण किया है एवं जान प्रतु अनु इति शास्त्र का प्रश्न इस प्रकार से जान के मान शास्त्र के द्वारा फल को देखता हुआ जानता हुआ निश्चय के आधार पर फल मिलता है इस प्रकार शास्त्र से देखता हुआ जानन माने देखता हुआ शास्त्र के माध्यम से फल को देखता हुआ कृतु निश्चय करेगा कोशु वो को क्रतु क्या है निश्चय क्या है क्या कर है आगे मैं बताऊं उस बात को भाई प्राण शरीर का समापन करते हैं यत एवं शास्त्र प्राण्य उपबते अनुरूपम फलम ये शास्त्र प्रमाण से सिद्ध हो जाता है दृश्य के आधार पर फल सिद्ध माना जाता है अतः स कर्तव्य कृतु इसलिए वह प्रति कर, कर, जै कर्तव्य है करना चाहिए माने निश्चय करना चाहिए मनोमय प्राणशरी आरूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकागंध सर्वरस प्राण शरीरो दमी अनादर मनोमय प्राणशरी भारूप सत्यसकल आकाशात्कर्मा काम सर्वंध सर्वश्व मनोवय वह आत्मा मनोवय है मनोप्राय है मन उसकी उपाधि है तो मन के चलने पर चलना जैसा लगता है जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है किंतु वायु के कारण से जल के हिलने पर वो चंद्रमा को भी हिलता सा लगता है किंतु बिंब हिलता नहीं हो पाता आकाश में चंद्रमा हिल नहीं रहा जलस्तर तो चंद्रमा हिलता हुआ हो जाता है वो जलप्राय हो गया है चंद्रमा क्यों उपाधि के धर्म उपहीित में भासता है यहां इस आत्मा की उपाधि मन है तो मन के जो विषयों में आना जाना हो जाता है हलचल हल होता है उसमें हलचल सा लगता है मनोवय है वो मन प्राय है वो मन मन का नकल कर रहा ऐसा लगता है वास्तव में आत्मा चलता नहीं है किंतु दृष्टि ऐसी हो जाती है तो मनोवय हो जाता है मनोवय स्वरूप है उसका मन उपाधि जैसा जो काम मन कर रहा है वो वो कर रहा है ऐसा लगता है मन का धर्म उसमें आरोप किया जाता है हिलना मन का काम है विषय में जाना मन का काम है किंतु आत्मा को विषय में जाता है ऐसा तो मान होता है क्यों उपाधि का धर्म उपहित में भाजता है कहां देखा, देखा? जलस्तर चंद्रमा में देखा है जो जल, जल में स्थित चंद्रमा होगा पृथ्वी चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो वायु से जब जल हिलेगा चंद्रमा तो ऊपर हिले रहा हो ऊपर वो चंद्रमा हिल तब साधान होता है ऊपर वाला न हिलने पर भी वह स्थिर है ऊपर बिंब स्थिर है होने पर भी प्रतिबिंब में साधान होता है इसी प्रकार यहाँ मन उपाधि होने के कारण से वो मनोमय हो जाता है मनोमय विश्व में जाना मन का काम है किन्तु मन के जाने पर वो भी गया हुआ ऐसा लगता है क्यों मन उपाधि वाला है जैसे घटाकाश आकाश एक व्याप्त आकाश है होने पर भी घट रूपी घेरे में पड़ने के कारण उसको घटाकाश कह दिया अनुमिति का दीवार लग गया ओलाई में दीवार लगा दिया वही घट होता है जब भीतर आकाश घेरे में आया घटाकाश पड़ा घट को हम यहां से उस स्थान पर ले जाते हैं घट चला गया वो आकाश गया कि नहीं गया आकाश जाता नहीं कि तो नहीं कहते जाता हुआ सा लगेगा तो लड़के भीतर वाला भी गया हुआ लगता आपको। है आपको यद्यपि आकाश कहा जाना हो तो व्याप्त है जहां जाना पहले से ही है फिर भी घटरूपी उपाधि के स्थानांतरित होने के कारण एक स्थान से दूसरा स्थान में पहुंचने के कारण घट तो आकाश को भी गया हुआ था लगता है उसके भीतर वाला है तो उपाधि का धर्म उपाय में भाजता है इसलिए जो तो मनोवय रूप से दिखाई पड़ता है मन के विषयों में जाने पर आत्मा का भी कया उगा मनोमय कहा मन प्राय है आत्मा दूसरा प्राण शरीर या आत्मा का शरीर प्राण है प्राण मरे संपूर्ण ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दो शक्ति से विशिष्ट है हमारी इंद्रिया और प्राण मिलकर के हमारे पंच ज्ञान इंद्रिया और अंतकरण में भी दो भाग है मन बुद्धि चित्र अहंकार एक तरफ है और पंच प्राण एक तरफ है तो पंच ज्ञान इंद्रिया और मन बुद्धि ये दो दिला.. ये मिलाएंगे ये जानने वाले होते हैं ये ज्ञान के साधन है ये जानने वाले हैं ये ज्ञान क्रिया से युक्त है और पांच कर्म इंद्रिया और पंच प्राण ये क्रिया शक्ति युक्त है ये काम करने वाले हैं जानते कुछ नहीं प्राण भी नहीं जानता कुछ काम करता रहता ऊपर नीचे करता रहेगा स्थिति है कर्म इंद्रिया काम करती है ज्ञान नहीं उनको क्रिया शक्ति वाले होते हैं और पंच ज्ञान इंद्रिया और मन बुद्धि जो होते हैं ये ज्ञान शक्ति वाले हैं ये समस्त बिला हुआ पूंजा ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति युक्त जो होगा यहाँ प्राण कहा प्राण शरीर का सूक्ष्म शरीर जिसको पूछता है पंच प्राण पंच ज्ञान इंद्रिया पंचकर्म इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जो उन्नीस तत्व होते हैं अथवा मनुभि दो ही लेंगे तो सत्र तत्व तो मानेंगे इसे वो कहते हैं यहां प्राण सबसे कहा प्राण शरीर माने सूक्ष्म शरीर प्राण शरीरों यश प्राण है शरीर जिसका वो आत्मा का शरीर प्राण है माने सूक्ष्म शरीर इसका शरीर है इस आत्मा का शरीर सूक्ष्म शरीर है ऐसा कहा भारूप वो प्रकाश स्वरूप है तो आत्मा भारूप प्रकाश स्वरूप है ऐसा है अच्छा भास्वरूपम ऐसे ऐसा भाग रूप भा है रूप जिसका प्रकाश है स्वरूप जिसका हमारे ज्ञान रूपी प्रकाश है लाइट वाला प्रकाश तो नहीं ज्ञान रूपी प्रकाश है वस्तु को दो तरह से हम जानते हैं अंधेरे में पुस्तक है अंधेरे में है तो भौतिक लाइट के माध्यम से हम इसको जानते हैं प्रकाश के माध्यम से जानते हैं सूर्य का प्रकाश हो चाहे चंद्र प्रकाश हो दीपक आदि दी। हो कृषि प्रकाश से है जानते हैं दूसरी बात अज्ञान से ढका है पुस्तक पुस्तक की जानकारी मुझे नहीं है पुस्तक तो है मुझे जानकारी नहीं है पुस्तक ढका हुआ अज्ञान से ढका है तो उसके क्या होगा प्रकाश कौन करेगा उसका ज्ञान करेगा ज्ञान भी प्रकाश रूप होता है अज्ञान को हटाने का काम करता है ज्ञान ऐसा प्रकाश है अज्ञान यह वस्तु को ढकने वाला जैसे अधेरा वस्तु को ढकता है तो भौतिक प्रकाश से उसको हटाया जाता है तो यहाँ भी अज्ञान अधेरा रूप है वस्तु ढक देता है वस्तु को ढकने वाला उसका ज्ञान वस्तु को ढकता है तो उसको हटाने के लिए भौतिक लायक से जाएगा ही अज्ञान नहीं जाता उसको से ज्ञान से ज्ञान है प्रकाश ज्ञानवान ऐसा प्रकाश तो है स्वरूप वाला है सत्य संकल्प आत्मा का जो संकल्प होगा उसका संकल्प कभी मिथ्या नहीं होता अन्य का संकल्प संसारी जीवो का संकल्प मिथ्या हो जाता है। पूरा होता नहीं शत्रु के घर में आग लग जाए सोचता अपने घर में आग लग जाए। संसारी का संकल्प ऐसा उल्टा हो जाता है मिथ्या है <laughs> सत्य संकल्प वाला आत्मा है आकाश आत्मा हाँ कहते आकाश जैसा उसका स्वरूप है दिल विशेष है निराकार है व्यापक है ऐसा स आत्मा माने शरीर स्वरूप है सर्वकर्मा सारे कर्म उसके हैं जब जगद्रूपी कर्म उसका है तो सब कर्म उसका हो जाएगा सर्वकर्मा सर्वकर्म ऐसे सर्वाणी कर्माणी जैसे सर्वकर्म बहुत समाज है सर सारे कर्म उसके हैं सर्व काम सारी इच्छा भी उसी की है सर्वे काम अः सर्व काम सर्वगंध सारे जो पुण्य गंध जित उसी के सब क्योंकि सारे गंध दुर्गंध ही नहीं दे सकते हैं क्योंकि भगवान ने सप्तम तो अध्याय गीता में पुण्य गंध को अपना स्वरूप बता देना पुण्योगेज स्वास विभाव पृथ्वी में मेरा स्वरूप देखा चाहो देख सकते भगवान पृथ्वी में जान सकते हैं जा? या गंध के रूप में पृथ्वी भगवान है मनुष्य भी गंध के रूप में भगवान है अगर देखना चाहे देख सकते हैं। समझ सकते पुण्य गंध पृथ्वी आंसर तेजस में विवाह पर सदस्य है अगली में भी मेरा गलूक देख सकते हो तुम कहा भगवान क्या है तेज तेज के रूप में प्रकाश के रूप में अग्नि में जो आग में जो प्रकाश है वो भगवान है, तो है। गीता में सब में ध्यान तो सर्वगंधा, सारे गंध मने सुगंध जितने मैं मैं ऐसा कहा सब गंध मैं सब गंध वाला हूं इसी तो प्रकार सर्वरस जो सड़ होते हैं पट्टोल लो तो प्रती जो सड़ रस है वो मैं हूं मधुराज रस में पुण्य रस लेना अपुण्य रस नहीं दुर्गंध खराब रस नहीं सर्वम इधम अभ्यात्थ सारा जगत को व्याप्त का रखा है इधम सर्वम अभ्यात्त अभिव्याप्त सारे जगत व्याप्त है उससे वो आत्मा नहीं है ऐसा कोई स्थान नहीं है वो परमात्मा नहीं है कोई स्थान नहीं है ऐसा चिंतन करना चाहिए सर्वम इधम अभ्यात्थ अब वाणी रहित है माना बाग इंद्र से रहित है वो इंद्रिय नहीं बाघ इंद्रिय काम था सभी इंद्रिय रही था कोई इंद्रिय नहीं पानी पा दो जबनों रही था सीता सूत्र में कहा अब आई अनादर उसको भ्रांति नहीं होती है जीवों को भ्रांति होती है कि आत्मा को भ्रांति नहीं होती है अभी भ्रांत नहीं होगा आप तो कुछ को कुछ बोल देंगे रज्जु पड़ी होगी सर्प बोल देंगे सर्प पड़ा होगा रज्जु बोल देंगे ऐसी स्थिति हो जाती है किंतु उसको भ्रांति नहीं होती आना रहता नहीं? नहीं ऐसा है आप माने इस ये का आधारण करके उस आत्मा की उपासना करनी चाहिए सर्व फलित ब्रह्म तक जला शांत ये गुणों का आधार करना है सगुण ब्रह्म की उपासना है यार कारण कहते हैं रतु करण प्रकार प्रश्न पूर्वक किस प्रकार से वो निश्चय करना यह प्रश्न था तो उसी को प्रश्न पूर्वक दिखाते हैं कथम निश्चय कैसा करना किस प्रकार से करना सर्वम खुल ब्रह्म निश्चय करना है कै, किस प्रकार से निश्चय करे प्रश्न आया कहते हैं मनोमय इस प्रकार से करे मनो मनोमय है प्राय मन के अनुकूल चलता इसलिए मनोमय मन के चलने से चलता ऐसा लगता है वास्तव में चलता आ रहे नहीं थी वह लीला ये वो रहा है वृद्धा ध्यान करता जैसा चलता जैसा वास्तव में चलना भी नहीं ध्यान करना भी आत्मा में सब मन का काम है चलना भी ध्यान करना भी दूसरे का धर्म दूसरे में आरोप हो जाता है जैसे जल का मान चंद्रमा का धर्म जल का धर्म चंद्रमा में आरोप होता है जलस्तर चंद्रमा जब जल हिलता है वायु से चंद्रमा हिलता लगता है यहाँ भी मन को भी से में जाने से वो आत्मा जाता हुआ लगता है वास्तव में जाता नहीं घट को यहाँ से अपसरण करेंगे हटाएंगे दूरगे घट आकाश में गया हुआ लगता है बात उसका आना जाना हो नहीं सकता केन्तु भ्रांति ऐसी हो जाती है मनो यह मन मनोप्राय मन प्राय मन क्या है कहते देखो आप जो मनन करने का जो साधन है आपके पास उसको मन कहते हैं किसी विषय का चिंतन करने का जो साधन है उसको मन कहते हैं मन होते मनन मनन माने मनन किया जाता है चिंतन किया जाता है जिसके द्वारा जिस साधन से आप चिंतन करते हो उस साधन को मन कहा जाता है हमारे साथ किसी विषय का चिंतन करते हो ना जिस जिस साधन से हो रहा होगा आप पास है वो साधन आप समझे ना उसको मन मनुते अनैना इति मन जिसके द्वारा मनन करता है चिंतन करता है व्यक्ति मन चिंतन करने का जो साधन है हमारे पास वह है मन मन मन में होते चिंतन नहीं कर सकते सुश्रुति में चिंतन नहीं होता क्यों नहीं होता मन नहीं होता जागृत स्वप्न जीवित है चिंतन करता है मनुते अनैना मन तत्वृत्तियां विषय से प्रवृत्ता वो जो अपनी वृत्ति से मन विषयों में जाता है विषय में प्रवृत्त होता हुआ मन प्रवृत्तम भवती अपने विषयों में जाता है मन अपना विषय उसका है इंद्रियों के माध्यम से जाएगा स्वतः सुखादि आकार बनाएगा अपना विषय स्वतः उसका है सुख दुखादि का अनुभव इत्यादि तत्व माना स्विद्या विषय सु प्रवृत्तम भवती विषयों में जाता हुआ हो जाता है विषयों में जाता है मन पहुंचता है उसकी प्रवृत्ति है विश्व में जाना प्रवृत्ति है जाता है किंतु तेनामसा तब मन मन जब जाता है विश्व में तो आत्मा भी गया हुआ लगता है ऐसी स्थिति हो जाती है मन उसकी उपाधि है उपाधि गया तो उपाधि धर्म वहां दिखता है कहां उपयोग में दिखता है आत्मा का गया हुआ लगता है इसलिए उसका तन्वय कहा वो तनवाय होगा मनोमय होगा गया साल में मन का धर्म वहां शुभ दिख रहा है इसलिए मनोमय कहा अरे मन में धर्म है विश्व में जाना मन का है किंतु धर्म दिख रहा आत्मा मनोवायिका तथा प्रवृत्ति वक्त माने मन का प्रवृत्ति जैसा उसमें प्रवृत्ति दिख रही है तथा प्रवृत्तन मन के जैसे प्रवृत्त हुआ है उसी प्रकार आत्मा भी प्रवृत्ति दिखता है आत्मा भी विश्व में पहुंच गया लगता है तत्प्राय इसलिए मनोप्राय है निवृत्त वन के निवृत्त होने पर वो भी निवृत्त हुआ लगता है मन विश्व में गया तो आत्मा भी पहुंचा लगता है और मन वापस आ गया तो आत्मा वापस आ गया ऐसा लगता है आना जाना लगता है व्यापक आत्मा में ऐसा लग रहा उपाधि के कारण से ऐसा हो रहा है उपाधि का धर्म उपाय तो पास रहा है इसलिए मनोमय अतएव प्राण शरीर है इसलिए जब मनोमय है तो प्राण शरीर भी होगा होगा प्राण शरीर प्राण शरीर जिसका प्राण प्राण माने यहां केवल प्राण अपान में से एक नहीं सारा मिला करके जितने भी लिंगात्मा बोल लिंग शरीर जितना पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया और मन बुद्धि और पंच प्राण मिलाकर के सब मिला के लिंगात्मा होते हैं सूक्ष्म शरीर को तो लिंगात्मा का लिंगात्मा लिंगात्मा विज्ञान क्रिया शक्ति द्वज समूर्ति कह रहे हैं दो शक्ति से संपीडित है वो युक्त है विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति हमारे सूक्ष्म शरीर दो भावों में बंटवारा है कुछ तो जानने वाले हैं कुछ करने वाले हैं पांच ज्ञान इंद्रिया मन बुद्धि जानने वाले हैं अंतकरण में भी दो भाग है एक तो ज्ञान शक्ति वाले अंतकरण है मन बुद्धि और एक क्रिया शक्ति वाले अंतकरण है पंच प्राण खाली काम करते हैं वो और बाह्यकरण में भी दो भाग है, है। चक्षु ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ज्ञान इंद्रिया पांच है चक्षुरादि चक्षुरोत्र ज्ञान दुख रचना ये जानते हैं किन्तु विष्व में जा ही सकते विषय में जाने के लिए इनको ढोके ले जाने वाले तो कर्मिंद्रिया होती है कर्मिंद्रिया इनको विषयों पे पहुंचाने के काम करती है वो क्रियाशील है ये जानकारी रखते हैं इनको केवल जानकारी है काम करने वाले वो है तो बाह्यकरण भी हमारे दो प्रकार के हैं ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति वाले हैं और इसी प्रकार अंतकर भी दो भाग में है मन बुद्धि ये ज्ञान वाले हैं और पंच प्राण जो है ये क्रिया शक्ति यह पूरे हुआ है यह रही। रही यह तो मिला हुआ है लिंगा सूक्ष्म है इसमें जिसमें क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से संबोषित है संपीडित है एकत्रित है ऐसा लिंगात्मक शरीर है वो शरीर इसका शरीर है प्राण शरीर है या आत्मा का शरीर के माना जाता है ये कहा अतए प्राण शरीर है प्राणोलिंगात्मा मैंने सूक्ष्म शरीर को प्राण क्यों वो कैसा है तो कहा विज्ञान क्रिया शक्ति जो समूह विज्ञान शक्ति और क्रिया दो से है वो प्रान, प्रान था था वो प्राण पूरे लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर है शरीर है क्यों कहते योग प्राण सा प्रज्ञा या प्रज्ञा स प्राण अशकहा कौशिक परिषद में अश कहा है कौशिक को, को परिषद कहा को जो प्राण है वो प्रज्ञा है विज्ञान है जो विज्ञान है वो प्राण है आपस में ऐसा बताया जा दोनों दोनों दोनो है उसे लिखा है योग प्राण सा, सा प्रज्ञा जो प्राण है वो प्रज्ञा है मान विज्ञान है विज्ञान शक्ति है या प्रज्ञा या वा प्रज्ञा सा प्राण जो प्रज्ञा है वो प्राण इत्यादि साण इत्यादि से लिखता है सशरीरम यश्य प्राण शरीरम यश्य है जो विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से संपीड़ित समुदाय है पूरा सूक्ष्म शरीर जिसका शरीर है यह आता है सब प्रणा शरीर है वो तो आत्मा का विशेषण प्राण शरीर वाला है ऐसे चिंतन करना है और मुंडको परिषद में कहा है मनोमय प्राण शरीर नेता वो तो मनोवय यहाँ में मनोमय कहा है आत्मा को मन प्राय है मन के चलने से चलना जैसा लगता है मन बैठने से बैठना जैसा लगता है मन के ध्यान करने से आत्मा ध्यान करता हुआ लगता है मन के चलने से आत्मा का चलना जैसा लगता है वास्तव में चल रहा आत्मा का बनता नहीं ध्यान लीला वह शक्ति देती है ध्यान करता जैसा वास्तव में ध्यान में जैसा लग रहे थे तू नहीं होता चलता हुआ जैसा मन के चलने से चलता हुआ लगता है दृष्टांत है जल के हिलने पर जलस्तर चंद्रमा का हिलना हिल लगता है चंद्रमा हिलता नहीं है उसको हिलने के लिए ऊपर हिलना पड़ेगा ऊपर स्थिर है बिंब स्थिर है क्योंकि प्रतिबिंब हिलता लग रहा है उपाधि का धर्म आरोप हो रहा है ऐसे यहां भी दिखता है तो एक मुंडक में कहा जाते है मनोवय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितों ने हृदय सन्निधाय ऐसा मुंडक आता है तद विज्ञान परिपश्य धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभा की मुंडको है मनोवय प्राण शरीर नेता कहा मनोवय है और प्राण शरीर वाला है प्राण शरीर को ले जाने वाला नेता ले जाने वाला क्या मृत्यु काल में अंतिम अवस्था में सूक्ष्म शरीर को लेकर जाने वाला आत्मा होता है ये प्राण शरीर का नेता होता है ले जाने वाला होता है वो आत्मा इनको लेकर के अपना कर्मफल भोगने के लिए अगले शरीर में जाएगा आत्मा ले जाएगा ठीक है मनोभ प्राण शरीर को ले जाने वाले को नेता बोला प्राण शरीर को नेता स्मृत वहां भी मनोभ प्राण शरीर आया भारूप कहते हैं अगर तीसरा विशेषण है भारूप भारूपम जैसे ऐसा भारूप माना प्रकाश है स्वरूप जिसका आत्मा का स्वरूप कैसा है प्रकाश है जैसे अग्नि का स्वरूप प्रकाश है वो भौतिक प्रकाश वाला है और यहां ज्ञान रूपी प्रकाश बन जाया भारूप भारूपम मान स्वरूपम ऐसे ऐसा भौतिक भा माने दिव्य प्रकाश प्रकाश मानी ज्ञान रूपी दीप्टी है। यानी पहले ये बताया था अंधेरे में घट पड़ा हो तो भौतिक प्रकाश के माध्यम से जाना जाता है पहचान होता है उसका। और पुस्तक का ज्ञान है अज्ञान से आच्छादित हो लगा पुस्तक जैसे अंधेरे से वस्तु तो ढक गया है ढक जाता है वैसे यहां भी वस्तु तो ढका हुआ होता है जब तक तो पहचान नहीं होगा तो पहचान होगा बने प्रकाश है वो ज्ञान रूपी प्रकाश जला पहचान हो गया ऐसा प्रकाश है ज्योति ब्राह्मण ग्रद्धार्थना यही ज्योति का तो वो ऐसे प्रकाश हैं जानने वाला प्रकाश है यह नहीं की लाइट है आज मैंने ध्यान में देखा सफेद सफेद लगा ऐसा बोलते हैं लोग तो सफेद आत्मा ने आपके मन की कल्पना है सच्चाई है ऐसा आज आत्मा दर्शन हो गया ऐसा बोलते हैं है आत्मदर्शन करता आत्मा की अनुभूति होनी है देखना नहीं है जो सफेद देखता है वो होता लाल किला देता आत्मा तो नेता सचा है मान लिया आज तो अंधाधुंध चल रहा <coughs> माने भा दीप्ति माने दीप्ति माने प्रकाश चैतन्य लक्षण कौन से प्रकाश है चैतन्य स्वरूप प्रकाश है भौतिक प्रकाश नहीं बात मानी दीप्ति दीप्ति माने चैतन्य लक्षण दीप्ति दीप्ति माने प्रकाश भौतिक प्रकाश नहीं चैतन्य स्वरूप प्रकाश ऐसा प्रकाश भावण द्वितीय चैत्य लक्षणा रूपों में ऐसा स्वरूप है जिसका उसको भा रूप कहा स भारूप ठीक हैं कथम इधम मन प्रायत्व अपेक्षायाम क्या आत्मा आत्मतत्व तो तो मन प्राय कैसे होता है मन मनगे अधीन होके चलने वाला कैसे होता है मन प्राय प्राय मन जैसा कैसे होता है इस संयक अपेक्षायाम मन शब्दार्थ प्रदर्शन पूर्व रूप तत्पायत्म तो शब्द के अर्थ दिखाते हो मन क्या किसको मन कहते हैं उस अर्थ को दिखाते हुए वो मन तो स्पष्टीकरण करते हैं कहा है। मन के अनिने की मन जो मनन करने का साधन है हमारे पास उसको हम मन कहते हैं हमारे शास्त्र मन उसको कहा है जिसके द्वारा हम चिंतन करते हैं जो वस्तु हमारे पास है जिसके माध्यम से हम चिंतन करते हैं साहब ये बाहर वाला नहीं स्थल शरीर भाई है नहीं वो ये करके दिखा नहीं सकते भीतर में एक सूक्ष्म शरीर है बैठा है जिससे हम चिंतन करते हैं चिंतन के जो साधन है वो तो मन है उसी काम मन होता है मन उत्यगा इत्यादि मनो द्वारा तत्पाधि ही पुरुषो विषय प्रभो भौतिक माने मन जब विष्णों में जाता है मन का स्वभाव है विश्व में जा किसी न किसी विष्ण में जाता रहेगा मन विषयों के निर्विषय होके बैठता ही नहीं मन वेदांत बोलता है निर्विषय हो जाओ किंतु निर्विषय होता नहीं है इसलिए विवेक चुड़ाम ने कहा मनो नाम महाव्याघ्रो बहुत बड़ा बाघ बैठा हुआ है मन तुम्हारा तो मन जो है कहा बैठा है विषयारण्य भूमिशु मनो नाम महाव्याघ्रह विषयारण्य भूमिशु चरती विषय रूप ही जंगल में बैठा हुआ है क्या मन मान पंच विषयों में घूमता रहता है सबका स्पष्ट रूप प्रश्न मनोराम महाप्याघ्रो विषयारण्य भूमिशो विषय रूपी जंगल में अत्र चरती तत्र नगत संधव मुख उस जंगल में नहीं जाना यदि मुमुक्ष साधक वही हो यदि पंच विषयों के तरफ गया तो तुम्हें खा जाएगा वो बाल बैठा हुआ मनोरूपी बाल बैठा है मनोराम महाप्याघ्रो विषयारण्य भूमिशो चरतत्र नगत संतु साधव मुमुक्ष भर जो हो भुमुक्षु की बात अलग है तो विषय में जाए यही यदि मुमुक्षु वास्तव तो में तो विषय में न क्यों वहां एक बाघ बैठा होगा बहुत बड़ा बाघ बैठा है कौन मन नाम का बाघ है खा जाएगा तुम्हें वहां मन के अधीन हो जाओगे कहा हुआ है मनो द्वारा तथ उपाधि पुरुषो विषय प्रमोदीतर मन के द्वारा वो तो मन उपाधि वाला जो पुरुष है जीव जिसकी उपाधि मन है ऐसे जीव विषय की तरफ हो जाता है जब मन गया तो उसका भी जाना हो जाता है उपाधि के जाने से उपेद को भी जाना दिखता है तत्प्राय तो फल आह मन प्राय तो जो फल है फल के तथा उसका तथा प्रवृत्ति प्रवृत्तिवत जैसे मन का प्रवृत्ति उसी प्रकार प्रवृत्ति जैसा लगता है मन की प्रवृत्ति हो गई आत्मा की प्रवृत्ति लग जा हो जाता है और तत्प्राय इसलिए तत्प्राय का निवृत्तवत और उसके निवृत्त होने पर निवृत्त जैसा लगता है मन मनोप्राय है मन अतएव ती का कहते आगे पुरुषो ही तत्प्राय सन मनोप्राय होता हुआ जीव पुरुष मान जीव ये जीव तत्प्राय मनोप्राय होता हुआ मनसी प्रवर्तमान मन की प्रवृत्ति होने पर विषय में मन जा रहा है मनसी प्रवृति मान स्वयं तदवद प्रवृत्ति लक्ष्य है ये जीव स्वयं भी मन के समान प्रवृत्ति जैसा लक्षित होता है वास्तव में जाना तो नहीं होता ऐसा लक्षित होता है तथा निवृतमान और मनसी मन, मन के निवृति होने पर विश्वास से निवृत्ति हो जाती है तो निवृत्त ही बचा अवन जीव भी निवृत्त हो गया ऐसा लगता है ऐसी भावना होता है कहा वस्तु तस्तु पुरुषा वास्तव में जीव न प्रवृत्तो निवृत्तो वा प्रवृत्ति भी नहीं हो निवृत्ति भी क्यों विभु है व्यापक है व्यापक का आना जाना होता नहीं वास्तविकता तो यह उपाधि के कारण से ऐसा पहासता है क्यों ध्याय के भी इत्यादि सुनते रहता इति है ध्यान लेला लगा के बोला ध्यान करता जैसा आत्मा को ऐसा बोला ध्यान करने वाला मन है चिंतन मन करता है मैंने ध्यान किया ध्यान दे ध्यान लगा ऐसा बोलते हैं आत्मा को ध्यान करता जैसा भान होता है ध्यान करना चिंतन करना मन का काम है आत्मा थोड़ी है लीलाव जाता हुआ था, जाता है विश्व में तो आत्म जाता हुआ लगता है ऐसा कहा इव लगातः वास्तविकता नहीं है अतएव मनोमय अतएव अतए प्राणशरीरक मनोवाय वन के कारण प्राणशरी अतए मनोमय अत मनोमय मनोवाय वन से प्राणशरीरवालाअपाते हैं तो प्राण शरीर में क्या है तो सत्र तत्व है जिसका शरीर है सूक्ष्म शरीर जो ज्ञान शक्ति और क्रिया क्रियाशक्ति दोनों से सम्मिलित है माने सूक्ष्म शरीर में दो भाग है कुछ जानने वाले हैं कुछ करने वाले हैं काम करने वाले हैं भीतर भी कुछ है बाहर भी कुछ है दो बाहर भी दो भाग है पंच ज्ञान इंद्रिया एक तरफ है पंचकर्म इंद्रिया एक तरफ है बाहर पंच ज्ञान इंद्रिया खाली जानने का काम करती है और पंच कर्म इंद्रिया चलने का काम करती है क्रिया क्रियाशील है भीतर भी ऐसे दो भाग है मन बुद्धि जो होते हैं वो जानने वाले जानकार में है और प्राण जो है वो केवल क्रिया करने वाले हैं तो ये दोनों शक्तियों का जो कुंज है समस्त सूक्ष्म शरीर उसके आधार प्राण का है समूर्चितम संपीडित एकत्रित है जो प्राणकार से ये लेना है सभी लेना का विज्ञान शक्त्य क्रियाशक्त्यम लिंगात्मनी संपीण तत्व स्त्रोतियंतर प्रमाण आती है विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों एक ही सूक्ष्म शरीर में एकस्म लिंगात्म लिंग शरीर में सूक्ष्म शरीर में संपीणित होने में एकत्रित तो होने में तो अन्य स्थिति का संवाद करवाते हैं अन्य स्थिति कौशित है की स्थिति जब संवाद कराते कर हैं यो वही प्राण सा प्रज्ञा जो प्राण है वो प्रज्ञा है मान जो क्रिया शक्ति वाला है वो विज्ञान शक्ति वाला है ये बोल रहे हैं और ज्ञा बा प्रज्ञा स प्राण और जो प्रज्ञा जो विज्ञान शक्ति वाला है वह क्रिया शक्ति वाला है ऐसा सुनते हैं ऐसा बताया आगे आते हैं श्रुति में में यथोक्ति विशेषण तो ये प्रमाण के दो विशेषण लगा दिया आत्मा का क्या क्या लगाया मनोभ प्राण शरीर ये, ये दो विशेषण ये ये दो विशेषण जो बताई अथर्वा श्रुति जो मुंडो परिषद है वो भी इसको पुष्टि करता है करते आथर्वणी श्रुतिम असर्वस्ति को प्रमाणित करते हैं यथोक् विशेषण है पूर्वोक्त जो दो विशेषण लग गया मनोभ प्राण शरीर आत्मा का उसके लिए असर्वस्ति मंडी का भी प्रमाणित कराते हैं मनोमय प्राण शरीर नेता ऐसा कहा तो आत्मा मनोमय है और प्राण की भी शरीर को ले जाने वाला है अंतिम अवस्था में वृत्ति अवस्था में एक सूक्ष्म शरीर को लेकर के जाता है अगले शरीर में अपने कर्म को भोगने के लिए मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितों में हृदय संविधाय इत्यादि मंत्र है ऐसा हो जाए अच्छा मनोवृत्ति भी विभाव्य मानवादिख्या मनोवय क्यों कहा मनोवृत्ति के द्वारा ही वो देखा जाता है आत्मा जाना जाता है मनोवृत्ति भी विभाव्य मानत्वाद आत्मा मनोवय मनोवृत्ति के द्वारा ही वो प्रकाशित हो जाता है इसलिए उसको मनोवय कहा प्राण एव सूक्ष्म शरीरम और प्राण जो है पानी सूक्ष्म समृष्टि प्राण सूक्ष्म शरीर उस आत्मा का सूक्ष्म शरीर है सूक्ष्म शरीरम तस्व असोला देहा देहांतरम प्रति देता उस सूक्ष्म शरीर को इस थूल देह से अन्य शरीर के प्रति ले जाने वाला है मनोमय या प्राण शरीर नेता नेता माना ले जाने वाला है मुंडन मैश का सूक्ष्म शरीर को थूल शरीर तो छोड़ेगा सूक्ष्म शरीर को लेकर अगले शरीर में जाता है आक्रमण श्रोत आत्म आत्मा सिद्धि मुंडको परिषद के द्वारा सिद्ध होता है कि आत्मनि विशेषण को सिद्धि आत्मा में दो विशेषण है मनोवय और प्राण शरीर मुंडक से भी सिद्ध है ये विशेषण दो जीव गतम तपक्ष या ब्रह्मी दर्शन यहाँ ब्रह्म का प्रसंग है प्रश्न आएगा सर्व प्रकरण ब्रह्म का आया किन्तु ये जो विशेषण अभी चल रहा है मनोवय और प्राण शरीर लेता किसका विशेष जीव का होगा प्रकरण ब्रह्म का और विशेषण दिया जा रहा है मनोमयादि रूप तो से उसकी उपासना करनी है ब्रह्म की प्रकरण ब्रह्म का है और विशेषण जीव का कैसे ये प्रष्ट आया ये तत्व मनोवय विशेषण तनाश विशेषण है जीवगत तो अभी ये भी जीवगत है विशेषण होने पर भी तद अभेद विवक्षाया जीव ब्रह्म में अभेद विवक्षा करके ये विशेषण दिया जा रहा है तद अवेद विवक्षाया ब्रह्म ब्रह्म के साथ जीव का अभेद विवक्षा करके ब्रह्म निर्णय जीव का विशेषण है एक ही है जीव और ब्रह्म विभेद नहीं होता अभेद विवक्षा के द्वारा ब्रह्म में देखना चाहिए विशेषण बताओ तो समय हो गया है नई बातें प्राण चक्षुत्र सर्व ब्रह्मोपन माह ब्रह्म निरा ब्रह्म कर